माँ की बातें श्री प्रबोध और श्री मरिंद्र सोमवार बारह जेठ मई जून स्वामी शांतानंद और स्वामी हरानंद काशी से आए हैं मरिंद्र भी फिर से आए हैं सुबह शांतानंद और मरिंद्र आदि माँ को प्रणाम करने गए भक्त लोग कोयलपाड़ा मठ में हैं तथा माँ जगदम्बा आश्रम में ठहरी हैं शांतानंद माँ आपका शरीर कैसा है माँ ठीक ही हूँ रात दो के संदेह में गिरफ्तारी से छूटा एक लड़का कल ही आया है पुलिस के हंगामे के भय से भक्त लोग उसे उसी समय वापस भेज देने की चेष्टा कर रहे हैं माँ से पूछने पर उन्होंने कहा उसे रहने दो आज यहीं रहे कल जाएगा स्वामी केशवानंद ने उसे मठ में न रखकर अन्यत्र रखा था क्योंकि अब भी रोज रात को चौकीदार आकर नवागत भक्तों का नाम ठिकाना लिख ले जाता है अगले दिन माँ ने उसके बारे में पूछा वह लड़का कहाँ है चला गया क्या मरिंद्र वह है आज खा पी कर जाएगा माँ शांतानंद से रात में वह कहाँ था शांतानंद मालूम नहीं माँ हम लोगों को बताया नहीं गया माँ यहाँ जब वर्षा होती है तो काशी में भी क्या उसी समय बरसात होती है शांतानंद नहीं माँ वहाँ सावन के महीने में वर्षा शुरू होती है पर कभी कभी वैशाख महीने में आधी आकर आम आदि को नष्ट कर देती है काशी में मरेगी ऐसा सोचकर जो बूढ़ी स्त्रियां वह रहती हैं उनको माँ वहाँ बहुत कष्ट है हो सकता है घर से पैसा भेजना बंद कर देने के कारण हो फिर नीचे के सीलन भरे अंधेरे कमरे में उन्हें रहना पड़ता है माँ हाँ जब मैं काशी में वंशी दत्त के मकान में थी उन बूढ़ी स्त्रियों को मैंने बहुत कष्ट में देखा सामान्य चावल भीख में माँग कर लाती और कभी कभी तो बिना पकाए भींगा ही खा जातीं। शांतानंद बूढ़ी लोग मरने जाती हैं और दीर्घजीवी हो जाती हैं माँ विश्वनाथ के दर्शन इस स्पर्शन से पाप का नाश होता है इसीलिए दीर्घजीवी हो जाती हैं कहते हैं कि वृंदावन के शंख का जल शरीर में छिड़कने से तथा प्रसाद खाने से व्यक्ति दीर्घ होता है माँ अब राधू की बात कह रही है राधू के थोड़ा खड़े हो पाने से ठीक रहता कमरे में ही शौच इत्यादि करती है इस तरह ठाकुर मुझे और कितने दिन रखेंगे क्या करेंगे नहीं जानती माँ स्वामी शांतानंद से माकू के लड़के की बात कह रही हैं शोक में मनुष्य ऐसा विफल हो जाता है कि कुछ नहीं कर पाता शरद को भी उसके लिए बहुत कष्ट हुआ है कालो दवाई लेने के लिए कलकत्ता गया था इन लोगों ने फिर उसे मना कर दिया था कि शरद से मुलाकात न करे मैं कहती हूँ कलकत्ता जाएगा और शरद से मुलाकात नहीं करेगा यह कैसी बात मणिंद्र हाँ शरद महाराज ने लिखा था कालो सीधे ही मेरे पास चला आए माँ तरकारी काट रही थी चलो एक फल देखकर कर शांतानंद स्वामी ने कहा यह कलकत्ता में नहीं मिलता माँ इससे छेछकी छेछकी तरकारी का एक प्रकार जिसमें तरकारी को काट कर तेल में तल कर बनाया जाता है होती है फिर इसे चटनी में भी दिया जाता है इसकी तासीर ठंडी है अच्छी चीज़ है मणिंद से यह जहानाबाद से मिलता है मणिंद हाँ माँ स्वामी शांतानंद ने माँ के पास देश के दुख दर्दशा दुर्दशा की बात उठाई शांतानंद सुना है इन्फ्लुंजा से साठ आठ लोग मरे हैं धान चावल सब खूब महंगे हो गए हैं लोगों को बड़ा कष्ट है माँ हाँ बेटा लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है और फिर जिनके यहाँ लड़के बच्चे हैं उन्हें तो और भी कष्ट है। अभी तो कष्ट शुरू हुआ है वर्षा हो तो धान चावल पैदा हो तभी तो कष्ट दूर होगा एक कोई साहब कलकत्ता आया था न जिसने नियम बनाने की बात कही थी कि धान चावल जहाँ का है वहीं रहेगा वह है कि चला गया परिंद उस तरह की कोशिश हो रही थी शांतानंद लोगों का कष्ट तो दिनों दिन बढ़ रहा है देश से इतना देश में इतना कष्ट है मां क्या यह कर्मफल है मां इतने लोगों का कर्मफल यह कैसे हो सकता है कोई एक हवा चली हुई है शांतानंद युद्ध रुक गया है पर सामान सस्ता क्यों नहीं हो रहा है माँ फिर जो कहते हैं कि दोबारा युद्ध हो रहा है शांतानंद वह यहाँ नहीं काबुल में हो रहा है इतना दुख कष्ट युद्ध विनाश यह क्या है माँ क्या फिर से युग परिवर्तन होगा माँ हस्कर कैसे बताऊं? उनकी इच्छा से क्या होगा या कैसे जानूं? राजा के पाप से राज्य नष्ट होता है हिंसा ध्रतता ब्रह्म हत्या यही सब पाप है राजा के पाप से प्रजा को कष्ट होता है और जैव उत्पाद जैसे युद्ध भूकंप दुर्भिक्ष आदि होते हैं सबके थोड़ा शांत होने से युद्ध रुक सकता है अहा भारतेश्वरी विक्टोरिया कैसी थी लोग कैसे सुख चैन से थे अब तो एक पाँच साल का लड़का भी कष्ट की बात समझता है कहता है मेरे पहनने का कपड़ा नहीं है अच्छा शरत ने जो यहाँ चावल बाँटने की व्यवस्था की है तो कितना चावल बटा मलिंद ठीक ठीक नहीं बता सकता कि कितना बटा है फिर भी प्रति सप्ताह चौंतीस रुपये का चावल दिया जाता है